कहीं तो उनकी विद्या शक्ति है और कहीं अविद्या अविद्याशक्ति कहीं ज्यादा शक्ति है और कहीं कम देखो ना, आदमियों के भीतर ठग चोर भी हैं और बाघ जैसे भयानक प्रकृति वाले भी हैं मैं कहता हूँ ठग नारायण है बाघ नारायण है मणि साहस्य जी उन्हें तो दूर ही से नमस्कार करना चाहिए बाघ नारायण के पास जाकर अगर कोई उन्हें भर बाँह लगे तब तो वे उसे कलेवा ही कर जाए श्री राम कृष्ण वे और उनकी शक्ति ब्रह्म और शक्ति इसके सिवाय और कुछ नहीं है नारद ने रामचंद्र जी से स्तौ करते हुए कहा हे राम तुम ही शिव हो सीता भगवती है सीता भगवती है तुम ब्रह्म हो सीता ब्रह्मी है तुम इंद्र हो सीता इंद्राणी है तुम नारायण हो सीता लक्ष्मी पुरुषवाचक जो कुछ है सब तुम्ही हो स्त्रीवाचक जो कुछ है सब सीता मणि और चिन्मय रूप श्रीराम के कुछ देर बाद विचार करने लगे फिर धीमे स्वर में कहा वह किस तरह है बताऊं? जैसे पानी का ये सब बातें साधना करने पर समझ में आती है रूप पर विश्वास करना जब ब्रह्म ज्ञान होता है अभेदता तब होती है ब्रह्म और शक्ति अभेद है जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति अग्नि को सोचने पर साथ ही उसकी दाहिका शक्ति की भी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 अच्छा आजकल काली मंदिर मैं नहीं जाया करता कुछ अपराध तो न होगा नरेंद्र कहता था ये अब भी काली मंदिर जाया करते हैं मड़ी जी आपकी नई नई अवस्थाएं हुआ करती हैं आपका भला अपराध क्या है श्री राम को अच्छा हृदय के लिए उन लोगों ने सेन से कहा था हृदय बहुत बीमार है उसके लिए आप दो धोतियाँ और दो कमीज लेते आइएगा हम लोग उसके गाँव में भेज देंगे